देवी भागवत प्रथम स्कंध उस सुंदरी स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रही वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे उन्होंने सुद्युम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव दे भगवान शंकर की स्तुति की भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए वशिष्ठ जी ने प्रियपात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की तब अपनी बात भी सत्य है यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा राजा एक मास पुरुष रहेगा और एक मास तो इसे स्त्री ही रहना पड़ेगा इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युम्न पुनः अपने घर चले आए वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरम्भ कर दी स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे समय अनुसार पुर्वा की युवा अवस्था हो गई तब राजा सुद्यम उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवध नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया फिर तो सबका उद्धार करने वाले गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारी उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्युम्न की आँखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठी उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी इला ने कहा भगवती मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झाकी पाली इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है माता देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ जगदम्बिके जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है दयामयी आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं देवी आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण पवन कुबेर तथा वासुकीगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है माता भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं ब्रह्मा जी आपके राजस्व रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित हैं कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए कितना असंभव है भवानी आपका कृपा पूर्ण चरित्र समझ में आ गया अन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया तभी ये विष्णु मधुदैत्य को मारने में समर्थ हुए फिर भी ये प्रसन्नतापूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते अपितु तो चरण दबवाते हैं इसका रहस्य तो यह है ये आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सकें पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगुजी ने लात मारी किंतु आप श्रीदेवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न न हुए जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सच जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्रीहरि का मन आप में लगा रहता है देवी आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत एवं भूषनों से भूषित वृक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है तो फिर क्या वे जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए माता यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत सुशील और गुणी भले ही हो किंतु उसके पास आपका शक्ति का वास ना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं अमित प्रभावशालिनी देवी सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं क्या ये कभी स्त्री नहीं थे मैं तो मानती हूँ कि यह भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया है माता तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूँ माता तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करें तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया तदनंतर सद्युम्न ने कहा देवी मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम न स्त्री हो न पुरुष हो ना निर्गुण हो और न सगुण अथवा तुम जो कोई भी हो मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ माता यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे